रणबीर सिंह बतान गाँव बतानखेड़ी जी रणबीर बम्बे वाला रणबीर सिंह बतान गाँव बतानखेड़ी इंद्री से पाँच किलोमीटर पड़ता है और जैविक खेती की शुरुआत अपने खेतों में अठानवे एक सौ कत्तीस छिहत्तर पाँच जैविक खेती की शुरुआत मैंने अपने खेतों में 2012 से करवाई वैसे पर्यावरण से मैं 98 में जुड़ चुका था ये जो आज की जो स्थिति है ये आज से 20 साल पहले जब उत्तर भारत में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने अनवायरमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करी पंजाब यूनिवर्सिटी भी शुरू नहीं कर पाई मैं जब मैंने उसमें एडमिशन लिया तो दूर दूर के बच्चे थे लोगों ने कहा आप इसमें क्या निकाल लोगे इसका क्या स्कोप है मैंने कहा पर्यावरण तो जीवन है और ये कोर्स नहीं करेंगे तो करेंगे क्या तो उस समय यहाँ किताबें भी नहीं थी और मैं मेरिट से पूरा दिन मेरिट्स इंडस्ट्री से सारी किताबें लेके आया था पांच पाँच सारी किताबें वहाँ से ले पर्यावरण की उस समय ही जब हमने अध्ययन किया पता चला कि उस समय हम दूर दूर थे जैविक कृषि से उस समय तब हमें अनुभव हो चुका था कि आज हम जो केमिकल डाल रहे हैं आज जो हम ये फर्टिलाइज़र कीटनाशक ये सारा धीरे धीरे ज़मीन के पानी में जा रहा है और ये आने वाले समय में पूरा पानी और ये चीज़ें उसके बाद धीरे धीरे पिछले 10-12 सालों में चीज़ें निकल के आई और इसकी शुरुआत हुई फर्स्ट बीज बीज तो पहले ही पड़ चुका था लेकिन दो के अंदर दो के अंदर सात दो के अंदर मैं फरीदकोट में मेडिकल कॉलेज में एज ए साइकोलॉजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम किया तो जब मेडिकल कॉलेज में लोग हमारे पास आते थे अपने बच्चों को लेकर तो हम उनके बच्चों को ठीक नहीं कर पाते थे तो जब 2007 हज़ार सात के अंदर मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूं मैंने फ़ोन किया ब्रदर को कि भाई तू तो खेत में बैठा है खेती है और तू नहीं करेगा मैं तो यहाँ मजबूर हूँ इतनी दूर तीन किलोमीटर क्योंकि मैं बाज़ार से केला लाया और केला लाके जो छोटा बच्चा होता है अगर उसको मदर फीड देना हो बच्चे का पेट नहीं भरता तो बनाना से सबसे उत्तम आहार है अगर बनाना से एक माँ लेगी तो मदर दूध बहुत ज़्यादा बनेगा और उससे बच्चा को दूसरी चीज़ देने की लोड नहीं तो जैसे ही मेरी मैडम ने बनाना से एक लिया तो उसका उल्टी और दस्त शुरू हो गई उसने बोला केला पिए तो गड़बड़ होगी महा गड़बड़ तो ये पता था मुझे, मुझे तिरानवे तिरपन पचासी दो सबसे पहले नमस्कार किसान भाइयों नमस्कार लगभग मेरे को याद नहीं है कि अपने खाने के लिए हम कद से जैविक खेती कर रहे हैं परंतु इस तरीके से नहीं थी वो चलो भी डीएपी पा दिया या हम मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा कर लिया सब्जियाँ ओरिया धीरे धीरे पता चलना दिरे दिरे लग, रहा। लग रहा है, धीरे धीरे समझन लग रहे, जैसा समझ आंदा जान लग रहा सीखते जान लग रहे हम लोग खेती अपने बजुर्गों पते अपने बाप बाप पते हम सभी सीखा है परंतु आज के इस युग में पुराने युग की खेती की जब हमने बात उठाई है नए युग के साथ जोड़कर कैसे करनी है तो बाप कर, दो महीने पहले दो साल और लगेगा तेरी जमीना असली तैयार होने माँ छेड़खानी ना करेखानी छेड़ तो तो <laughs> <लाकनी सुपर। laughs> कर तो भाई छोटी सी एक कमी है दिन छोटे थोड़ा शौक है तो सामने ऑर्डर कर दिया बैठे हम सारी खेती वकी देखी पशु वगैरह देखी ने और रोटी मंगवा दी दो तीन दिन सब्जी बना दी भाई ने और बोला भैया सारी खानी है हम दोनों की रोटी खाए ना तो, तो मेरा तो <laughs> और रोटी खा के नहीं बोला भाई एक एक लीटर पीवा <laughs> चाड़ा कर दिए तो फंस गया गेट बंद कर लिया कमरा भाज का तो मेरा है कि एक लीटर पी लस्सी फिर बोले भाई बापा दोनों भाई बात करा बच्चे बच्चे बोले भाई तुम बाहर चले जाओ हम जमींदारा को दला लिया बोलिए पूर्ण घंटा बोले भाई डेढ़ डेढ़ लीटर वो लीटर जो है ना अमृत पीवागे गौ माता का दूध माँ बाई कसू तो फसा दी छक्की रोटी खुवा दी फिर लस्सी दूध पैदा लेकिन भाई साहब कितनी गुणकारी करी लस्सी रो दूध भी पी लिया रोटी खाली ली कोई नहीं मेरा उदाहरण देने का मतलब किसी भाई ने खेती की तकनीक सीखनी हो सारा कुछ मैनेज देखना हो बीरबानी तो पंद्रह रुपये दे दिया बारह रुपये चीजें तो ढाई रुपये सामने जमा हो लिया जब पूरा पूरी रोटी खाए कह मतलब पैसे ले नोट करवाज क्या खर्चा हुआ क्या इनकम हो पूरा हिसाब और सारे तौर तरीके सीखने भाई जरूर लगाओ टाइम तो तो तो पर जो एक इन्होंने गलती करी उससे भी हमें सबक लेने की बात है प्रयोग तो करें पर प्रयोग भी सोच के करें और थोड़ी थोड़ी जमीन में करें जीव अमृत फसलों पे प्योर डालने की चीज़ नहीं है ये लिखा हुआ है अपनी किताब में तो जो किताब में कम से कम लिखी हुई चीज़ें उन्हें ठीक से पढ़ के समझ के करें और कोई भी नया प्रयोग करें जहाँ हो सकता है कुछ आपको नए नए प्रयोग किसान बताएँगे जो भी नया प्रयोग करें बहुत ही थोड़ी ज़मीन में करके देखें एकदम से किले में या कई किले में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए मतलब जगत जी के पास तो दोनों चीज़ें हैं ये नाश भी कर लेते हैं अपना और फिर वो साढ़े सात हज़ार रुपये कुंटल भी बेच लेते हैं तो जिसके पास नाश नाश करने का तरीका हो और साढ़े सात हज़ार रुपये कुंटल बेचने का ना हो उसका क्या बनेगा तो इसलिए थोड़ा सोच के नए प्रयोग थोड़ी ज़मीन में करें और आपस में एक और मैं मोटी चीज़ आपको बता दूं कुदरती खेती के जो भी तरीके हैं हमने किताब में लिख रखे हैं या और कहीं आप पढ़ोगे किसानों के अनुभव से निकली हुई चीज़ है कोई कंपनी ये तरीके नहीं निकालेगी क्योंकि फ्री के तरीके कंपनी कैसे निकालेगी क्या कमाएगी उसमें से और दुर्भाग्य से यूनिवर्सिटीज़ भी इस दिशा में कोई खास काम नहीं कर रही हैं तो आपको एक दूसरे से ही सीखना है एक दूसरे की गलतियों से भी सीखना है और एक दूसरे की सफलताओं से भी सीखना है तो हम और कौन है 2011 में पहुंचे थे ना अपन बारह में 2012 में और कोई 2013 में आ जाएगी जी? 2013 में किसने जब भी खेती शुरू करी है क्या बीबी जिसकी भागी वो क्या बोलेगा अभी तक यहाँ बैठी थी और अभी उनको वो शुरू हो गया वो होता है ना यहाँ पे दर्द कुदरती खेती में आने का भी यही कारण है कि बीमारियां परिवार में बहुत थीं परिवार को बम्बे में रहते रहते 45 साल हो गए थे तो हमारे मुसेरे भाई हैं जो तो डॉक्टर साहब को जानते उन्होंने इनकी एक मेल मुझे लिख दी और मैं यहां वक्त में आ गया 2012 में तो 13 से हमने वो काम शुरू कर दिया और आज तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं मेरे खेतों में चुपके से यूरिया मारा जा रहा है चुपके से वो घास जलाने वाला वो जहर आता है ना आजकल वो भी कोई यूज कर जाता है प्रेम जी मर्चेंट नेवी में काम करते हैं तो छः महीने मुंबई में रहते हैं फिर गांव में आते हैं फिर ऑफिस जाते हैं तो इसलिए सीधे उस तरीके से खेत की जो संभाल होती है वो नहीं पूरा समय नहीं हूँ मैं वहाँ पर तो मेरी गैरहाज़िरी में जो भी संभालता है वो अपना काम कर जाता है मतलब छः महीने उस खेत को खेत रखा जाता है और छः महीने के बाद में उसमें वो जहर मारी होती है जो शायद आप सब देख के और इसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो ना हो इसीलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुदरती खेती कर रहा हूँ लेकिन ये जरूर कहूँगा कि तो 2012 में पंजाब सरकार ने जब सम्मानित किया कि भाई आप मरीन इंजीनियर हो और ये खेतों में पेड़ क्यों लगा रहे हो तो मेरा एक ही जवाब था कि देखो जी हर रोज़ दो दो 200 टन तेल जला के मैं साइन करता हूँ कितनी कार्बन पैदा हुई हो होगी हज़ारों टन हर रोज़ तो ये बहुत बड़ा पाप मैंने किया अपनी ज़िंदगी में तो पूछते थी जमीन में कुछ पेड़ लगा के उसका थोड़ा सा कर्ज़ा कम कर लूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं था वो चीज़ आज भी जारी है हज़ारों पेड़ आज भी खड़े हैं उन खेतों में और मैंने अपने उसमें भी दिखाया करीब तीन पेड़ पर एकड़ आज भी हैं जो भाई गौड़ी सन चुपाद रोड से गुजरते होंगे और असपेट का स्टोर है उससे आठ किलो दूर अगर तीन टुकड़े नज़र आ जाए पेड़ों के तो वो हमारे ही खेत है वो कुश्ते ही ज़मीन है उस जमीन को कभी हम धरती माता कहा करते थे हमारे बुजुर्ग यों मिट्टी को लगा के और अपना काम शुरू करा करते थे आज लगा के देखो ना ये बहरी माताएँ बैठी हैं लगा के देखो जो शांत था फूल जा तो चमड़ी जी ये कड़वी सच है दूब बिल्कुल भी उगनी बंद हो गई है वहाँ पे, हमारी ज़मीन में तो आज छः साल में मैं ये कह सकता हूँ पाँच साल में कि उसमें केचवे पैदा होने लगे, आज सुबह सुबह मैं एक महीने एक घंटा वहाँ पे पसीना निकाल के आया हूँ खेत में जाने से पहले मैंने देखा कि चार चोर खेत में गए थे किसके लिए उनको हरी घास चाहिए नीचे टमाटर और घिया दबाया फिर दूसरी बात है लेकिन उनको घरी घास कहाँ मिलेगी नहीं मिल रही है ये कुदरती खेती की मेहरबानी है कि उसमें जहर नहीं है और घरी घास है ज़िंदा नींबू के पेड़ लगाए हैं सब्ज़ियाँ लगाते हैं हम ज़्यादातर मोटी खेती कम करते हैं मोटी खेती कम करने का फ़ायदा ये होता है कि यूरिया का कम इस्तेमाल होता है और जो ये दूसरे पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनका भी कम होता है अब काफ़ी कोशिश करने के बाद इसी महीने पहले दो गाय हमारे घर में आई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन अमृत का जो नाम ले रहे हैं ना आप उसको कुछ भी कह दें आप लेकिन वो अमृत शायद हम बना पाएंगे एक दिन और एक दिन उस खेतों में डालने की आदत भी बाकी लोगों को डालेंगे तो ये यहाँ तक तो हम आ पहुँचे हैं पैदावार का हिसाब किताब मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हर साल जेब से ही खर्चा हो रहा है इस झगड़े में आप जानते हो ना झगड़े में माया का नुकसान होता है अन्य तीसरे राज जाए झगड़े में माया तो ये हमारा झगड़ा ही है कि जो खेतों को संभाल रहे थे उनसे झगड़ा ही हो रहा था और माया जा रही थी वैसे तो हमारे पिताजी भी जाते जाते ये कह गए थे कि बेटा सबसे घाटे की खेती है खेती ये मत करना क्योंकि पुश्तो धर करते आए और वो देश की सेवा करते आए लेकिन उनका पेट खाली रहा उनके पोते ने कोशिश की खून उगा के ये बताने की कि मुनाफे की खेती भी हो सकती है और वो हमने देखी भी लेकिन उसको भी घर के चूहे खा गए काफ़ी नुकसान होने के बाद वो लड़का इंजीनियरिंग करके आया था वापस वहाँ चला गया खुशी की बात ये है कि वापिस बम्बे चला गया इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है लेकिन हमें ये खेत दे गया तो ये तजुर्बा यहाँ चल रहा है आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम सचमुच कुदरती खेती के सारे तरीके अपना के और इसको वहाँ तक ले पाएंगे पेड़ बहुत हैं पंछी बहुत आ रहे हैं कल तो एक ढाई फुट की गो भी हमारे सामने वो पाइप से निकल के दौड़ लगा के दिखाई साँप हैं नेवले भी पैदा हो गए वहाँ पे और कोयल भी बोलने लग गई है खेत में ये खुशी की बात है पड़ोसियों को घास भी मिलने लग गया है आजकल जब लुएँ चल रही हैं तो साँप करूँ वहाँ का कम होता है इसलिए वहाँ कुत्ते भी बैठते हैं रात को तो रोज़ आते हैं उनसे तो थोड़ी रखवाली कुदरती भी हो रही है घिया के पेड़ को खाने रोज आते हैं आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा और जो थोड़ा बहुत हाथ मार जाते हैं वो वो ठीक है उनको कहाँ हो खाने के लिए तो कुदरत के पंछी भी पल रहे हैं जानवर भी पल रहे हैं और कुदरत के इंसान भी पल रहे हैं अब देखिए घिया तोरी इस तरह की जो चीज़ें ईख में बोई हैं ईंख के ऊपर पेड़ खड़े हैं लम्बे लम्बे है, निशम भी हैं नींद भी हैं सफ़ेद थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए क्योंकि उनमें पानी आता है अब ये सब के बीच में मैं क्या कहूँ दो दो मंजिली है या तीन मंजिली है कितनी मंजिली है ये उसके नीचे अमरुद भी हैं कोई एक तरह के पेड़ नहीं है, सब तरह के पेड़ खेतों में लगाए और उसका एक ही मतलब है कि भाई जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें और ये जो तो मोटी खेती है ना इसके कारण जहर आ रहा है वो अपने आप कम हो जाएगी हमारा तो ऐसा तजुर्बा रहा है अब देखिए समुद्र का पानी छोड़ के मैं जमीन पर आ गया हूँ 48 साल की नौकरी करने के बाद और मैंने अपने दिल से ये बात आपको बताई है ये दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने मेरी पूछ भी खींच ली है पड़ोस में कि मर्चेंट नहीं वाला है भाई थोड़ा हमारे बच्चे भेजते वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत मैं काम भी आ जाता हूँ क्योंकि पाँच साल मैंने ट्रेनिंग दी मर्चेंट नई के ऑफिसर्स को उनको ट्रेन किया भारतीय सरकार के एम्बलम के नीचे तो गलत जो कर रहे हैं उनको रोक पाया मैं और जो ठीक रास्ता था वो बता पाया हो सकता है कि आपने से भी किसी को कोई बच्चा इस दिशा में जा रहा हो तो एजेंटों के चक्कर मत फंसना मेरा नंबर आपके पास है सही सलाह आपको मिल जाएगी और सही रास्ता लूटो पिटोगे नहीं तो बड़ा चैलेंज मैंने बता दिया है बड़ा चैलेंज यही है कि वो चीज़ हासिल हो जाए हमारी ज़िंदगी में सबसे बढ़िया होगी पड़ोसियों को जब घिया मिलती है ना तो इतना सुकून मिलता है जब वो अगले दिन आगे ये कहते हैं अजीत रायता बहुत बढ़िया अपना क्या डालते हो इस घिया में हमें इंजेक्शन तो लगाते है, नहीं हैं कुदरती खेती है उस तरीके से दीगल में आके एक ट्रोली एक ट्रोली गन्ने लेके आया था जो हमारी धर्मपत्नी ने और हमने खुद ही छोड़े थे क्योंकि तो मजदूर नहीं मिले मजदूर मिले तो उन्होंने बोला कि इतना लेंगे जी और उतना गाड़ी में छोड़ के आओगे तो हम ये करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे हमने हाथ जोड़ भाई भाग जाओ गाँव वाली छिलने आई क्या गन्ने छोलने आई एक दिन काम किया दो पूड़ी बनाई और तीन पूड़ी लेके जल्दी मतलब तीन गोले, जो मेरी गाड़ी है होंडा सीटी उसमें डाल डाल के गांव में डालना पड़ा मुझे तो मजदूरी आज नहीं है दूसरी बात जो भाई ये सोच रहे हों वैसे तो घर बहुत सीनियर आदमी भी हैं जो बड़ी बड़ी स्केल पे काम करते हैं मजदूरी इतनी आसानी से नहीं मिलता है और मिलता भी है तो उसकी सारी शर्तें पूरी करते करते आप ज़्यादा मजदूरी कर डालोगे तो मेरी तो यही सलाह है कि चाहे छोटे दर्जे पे करें लेकिन ऐसा करें कि जहां आपका शारीरिक उसमें शामिल हो थोड़ा पसीना भी आए डॉक्टरों से दूर रहें पसीना आएगा तो कुदरती खेती का भी खाओगे आप डॉक्टरों से दूर रहोगे अंदर से ताकत आ जाएगी तो मुझे तो ये उम्मीद है कि अगर 2007 में मुझे प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के लिए बोला गया था और आज दो में भी मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कभी मुझे वो दिक्कत होगी नहीं और वही प्रोस्टेट है तो मैं उम्मीद करता हूँ कुदरती गति का सबको लाभ होगा थैंक यू डॉक्टर साहब और थैंक यू उस ईमेल का जो मुझे मिली और हमने अपनी दिशा बदल दी चार सौ किलो गुट बना के ले गया वो, वो बोला बनेगा नहीं ट्यूबवेल का है क्योंकि सोलार का ट्यूबवेल लगाया हुआ हमने डीजल नहीं जलाते हम अपने इस में पहले तो डीजल बहुत काले आदमी रखते थे और वो तीन चार इंजन थे वो सारे रखिए इस तरफ चार सौ किलो गुट बनाया और घर में रख लिया रात को तरवाने तो कितने लोग आए थे सब कोई एक किलो दे दिया ले जाओ भाई पड़ोसी आए बोलो जी बेचोगे माफी बेचना नहीं जिसको दवाई के रूप में चीज ले जाओ तो करीब करीब डेढ़ सौ किलो बचा हुआ है बाकी ढाई सौ किलो बढ़ चुका है मुझे अफसोस है मैं आज लेके नहीं आया हाँ <laughs> जी दो पे है चाय आ गई है एक एक कप चाय पी के दस मिनटों में पंद्रह मिनटों में वापस आ कर और वेस्ट डिकम्पोजर जिसको चाहिए अभी ले ले वरना फिर हम ज़्यादा ज़्यादा दे देंगे लोगों को और ग्लि के बीच भी ले ले वहाँ से ग्ल के बीच भी दे दीजिए नैसे देने हैं जाके संभाल वो देर से आए का के ये फार्म दे दिया हाँ। मैंने तो ये ऑर्डर हाँ। तो उसमें जी सरसों की खड़का पानी कर